आगाह हो जाओ, बेशक अल्लाही का है, जो कुछ आसमानों और जमीनों में है, आगाह हो जाओ, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन उन में से अक्सर लोग नहीं जानते।